सहनावत सहनो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्त मेषा वह शांति शांति शांति जी। पूछना है किसी को हाँ बोलिए हा जी क्या पूछना है आपको पंच जी कौन दिखाई देते पृथ्वी जल आकाश नहीं दिखाई देता है पृथ्वी है और जल है अग्नि है ये तीनों दिखाई देते हैं ये तीनों नेत्र प्रत्यक्ष है और वायु जो है स्पर्श से पता लगता है और आकाश जो है वो हमारे आने जाने कारण से आकाश है ऐसा पता लगता है ये सब पंचमा भूतों से बने हुए हैं जो दिखे हुए हैं और जिनको पंचमा भूत कहते हैं वो दिखाई नहीं देते वो परमाणु होते हैं वो क्या है? ये इनके कारण है हा वो, वो भी पांच है।, है।, है, है हाँ जी हाँ जी वो हाँ उनको परमाणु कहेंगे हाँ जी हमारा शरीर भी उन्हीं पंचमा भूतों से बना है जैसे ये ये पानी ये पृथ्वी और ये सूर्य ये चंद्र ये सब जिनसे बने हैं उन्हीं से ये भी बना है पंचमा भूतों से शरीर बना है और पंचमा भूतों से ये सब दिखने वाली चीजें बनी है ठीक है तो इसमें तो ये वाला तरुण तरुण तरुण तरुण। हाँ जी ये मूल मूल चीजों को लेकर के बता रहे परमाणुओं को इसमें जो पानी है इसमें यानी पानी का मतलब उनका जल तत्व आप तत्व ये ये वाला पानी नहीं है ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ये पंचमा भूतों की चर्चा है जो परमाणु रूप है हाँ नहीं शरीर में जो जल तत्व है वो यही वाला है मतलब जल तत्व का मतलब जैसे हम रक्त निकालेंगे शरीर में तो उसमें रक्त में तो जल तत्व है ना तो वो जल तत्व यही वाला जल तत्व है ऐसा आप कह सकते हैं तो ऐसा है आप ऐसे समझ लीजिएगा मिट्टी से घड़ा बनता है ना घड़ा का घड़े का कारण क्या है मिट्टी, मिट्टी है ठीक है ना जिनको पंचमा भूत कहते हैं वो पंचमा भूत आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है वो सूक्ष्म है उन पंचमा भूतों को मिलाकर के परमेश्वर ने ये दिखने वाली सब चीजों को बनाया ये तो, दिख दिखे है। तो दिखेंगे ना कार्य तो दिखते हैं कारण नहीं दिख पाते हैं सब सबके कारण दिखते नहीं है ना ऐसा है जैसे सत्वरस्तम दिखते नहीं है तो उसके कार्य ये तो दिख रहे हैं ना ऐसे समझ लीजिए हाँ जी हो गया आपका तो तो रासव का मतलब हाँ हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं रासव का मतलब गधे का नाम एक रासव भी कहते हैं और हाँ जी अब बताइए तीसरा सू, सूत्र हाँ स्वनपदेश हाँ जी हम्म शरीर शरीरम आश्रयती शरीर ये शरीर के अंग हैं शरीर का आश्रय लेते हैं तो शरीर जो है आश्रय है और वो उसमें रहने वाले है। आश्रिते लेते हैं आश्रित हैं हाजी क्या आश्रित लेते हैं नहीं नहीं आश्रित रहते हैं तो वही। तो क्या हाँ आश्रय लेते हैं कहो तो आश्रित रहते हैं एक ही बात है ठीक है हाँ जी इंद्रिया शरीर के आश्रित रहती हैं या इंद्रिया शरीर का आश्रय लेती हैं दोनों एक ही बात है ठीक है और आप कुछ पूछना है जी सिद्धि में हेतु है, और आपका कथन स्वयं कुछ अध्ययन किया नहीं वो तो कह रहे हैं ना अन्य हेतु इति अनपदेश हेतु, हमने अन्य अन्य को ही हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है ज्ञान को तो अन्यत का मतलब है ज्ञान अन्यत अन्य ज्ञान में हेतुत्व उपदिष्ट अनपदेश आपका हेतु अनपदेश हमारा नहीं है ऐसा अन्य देव हेतु हाँ जी हाँ जी ज्ञान हाँ ज्ञान ही हेतु है आपने जो इनको हेतु कहा है वो हमारा हेतु नहीं है आपका कथन हेतु है ये है ठीक है हाँ जी उन्होंने के ने भी जी ने इसको ने के के के रूप में में में में ने ने इसको पूर्व पूर्व पूर्व पक्ष पक्ष लिखा लिखा है। है? क्या समान को स्पष्ट करने के लिए कहा इति तो क्या व्याख्या क्या किया है अच्छा आ, तो ठीक है यह, इस रूप में तो यहाँ तो सरल है ना यहाँ सूत्र तो थे क्यों अन्य देव हेतु हुतु हे जो हम, हमने जो ज्ञान को हेतु के रूप में दिया है अन्य देव मतलब ज्ञान में वेतु हु अन्य का मतलब भिन्न किसे भिन्न शरीर से भिन्न है और, और इंद्रियार्थ से भिन्न है उन सब से भिन्न है वो जिसका ज्ञान हो रहा है मतलब मतलब जिसका ज्ञान हो रहा है और वो ज्ञान जो है ना तो इंद्रियों इंद्रियों में रह रहा है मतलब इंद्री इंद्री को हो रहा है ना अर्थ ना अर्थों को हो रहा है, रहा है। उनसे अलग है भिन्न है वो भिन्न क्या है ज्ञान उसी को हमने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है।, है तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए किसी हेतु को तो देना पड़ेगा ना वो हेतु ज्ञान को दिया है ज्ञान से पता लगता है आत्मा अलग है और इंद्रियों से भी आत्मा अलग है ये भी बताना चाहते है ये तो बता ही दिया है ठीक है ना उसके ऊपर किसके ऊपर शरीर से भिन्न है, ही है हाँ जी हाँ जी तो उसको समझाने के लिए बताया है ना उसको समझाने के लिए यही बताया है ना कि शरीर आ, शरीर से आत्मा भिन्न है ठीक है क्यों भिन्न है क्योंकि जो आत्मा को ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान ना तो इंद्रियों को हो सकता है वो तो खुद साधन है और जिसका ज्ञान हो रहा है वो उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि उसी का हो रहा है तो वो हो किसको रहा है जिसको हो रहा है वो भिन्न होगा तो उस उस आत्मा को समझाने के लिए ये तो बन रहा है ज्ञान इस रूप में सिद्ध किया है यानी इंद्रियों को आत्मा से आत्मा की सिद्धि में इंद्रियों को बताते हुए इंद्रियों के साथ साथ ज्ञान को भी हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है ऐसा मतलब वहां इंद्रियां भी आत्मा की सिद्धि में कारण है इंद्रियों से आत्मा का भी बोध होता है ठीक है उसके साथ साथ आ, कोई एक है कि नहीं इंद्रियां अर्थात शरीर इंद्रिया सब वही एक ही चीज है इससे अलग नहीं है उस स्थिति में फिर ज्ञान को का हेतु बता दिया ऐसा पकड़ में आ रहे हैं हाँ जी कि रचना से आ भाई कहाँ से आएगी कारण में ना हो तो कार्य में कहा से आएगा इसका तो उत्तर देना पड़ेगा ना पूर्व पक्षी को आ जाती है कहना तो बहुत सरल हो गया लेकिन आएगी तो कहीं से तो आएगा ना उसका आधार द्रव्य तो बताना पड़ेगा ना हाँ अभाव से भाव कैसे हो सकता है तो कारणों में नहीं है ना तब क्या करोगे कारण तो तो भी नहीं दिख रहा और और जगह जगह जगह सब सब उत्पन्न हो देखिए आपके कतन से बात नहीं होगी ना वो नहीं देखिए वो जो कह रहा है नहीं है, मतलब उसने देखा है ना नहीं है और आप भी देखेंगे तो आपको भी नहीं है के रूप में मिलेगा हम यू बोल रहे शब, शब्दों को तो बोलने में क्या दिक्कत है जो कह रहा है इसमें नहीं है ठीक है ना अगर विज्ञान विज्ञान को पढ़ने वाले से आप पूछेंगे ना यहाँ पर वेव्स है तो हाँ है कहेंगे आपसे पूछेंगे मतलब आपके मतलब जो ना पढ़े ना पढ़ा लिखा है उससे पूछेंगे तो उसको तो यह, नहीं है यही बोलेगा ना यही बोलेगा ना और सामान्य पढ़ा हुआ व्यक्ति से भी आप पूछोगे ना तो वो भी नहीं बता पाएगा यहाँ पर ऐसा है उसको जानकारी नहीं है ठीक तो तो है ना भाई मैं एक उदाहरण दिया आपको कि मतलब केवल कथन मात्र से नहीं ऐसा नहीं होगा ना उसको उसने देख उसको देखा है मतलब उसको जान रहा है उसको प्रमाण से पता लग रहा है दूसरों को केवल आपके कथन से बात नहीं चल रही ना कारण में अगर नहीं है तो कार्य में आ ही नहीं सकता ये नियम है इसलिए पहले नियम प्रस्तुत किया ना कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा तो तो तो होगा ही हो बोलने से काम नहीं चलेगा दिखाना पड़ेगा ना आपको तो फिर, फिर वही बात है कार्य में दिख रहा है तो कारण में भी तो दिखाना पड़ेगा ना कारण में अगर नहीं है तो कार्य में कैसे आया में दिख रहा है नहीं तो हम हम यही पूछना चाह रहे हैं कार्य में अगर दिख रहा है तो कारण में भी होना चाहिए तो दिखा दो ना आप कारण में केवल कहने मात्र से तो बात थोड़ी बनेगी प्रत्यक्ष आप प्रत्यक्ष आपके कहने से क्या होगा प्रत्यक्ष है ऐसे थोड़ा कह रहे हम कह रहे हैं ये अलग चीज है तब क्या करोगे संशय तो तभी तो होगा जी, जी, जी, कारण में नहीं दिखा पा रहे चलो ठीक है कार्य में ही दिखा दें दे दूसरे घटपट आदमी इस बोर्ड में उसने इस नहीं होते के पीछे कारण बताना पड़ेगा ना केवल नहीं होता कहने मात्र से वहां क्यों नहीं होता है कारण बताओ ना भाई वहा नहीं होता है यहीं होता है उसके पीछे क्या कारण है जो होता है उसका सबका। ये तो आपका कथन न है हेतु दीजिएगा प्रमाण दीजिएगा दिया ऐसा प्रमाण प्रमाण चाहिए हाँ वो अलग बात है वो तो फिर वो यही बहाना बनाएंगे ना वो उस स्थिति में नहीं है उसमें खराबी आ गई इसलिए दिख नहीं रहा है कुछ तक तो, कुछ तो बोलेगा ना जब वो जिसके पास प्रमाण नहीं है तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा ना उसके क्योंकि प्रम, उसके पास हेतु तो ही नहीं है ना यहाँ क्यों आ, आ, केसर नहीं हो रहा है यहाँ पर सेव क्यों नहीं बन रहे हैं उसका कारण तो बताओ कश्मीर में क्यों बन रहे हैं या ऐसे प्रदेशों में क्यों बन रहे हैं यहाँ क्यों नहीं बन रहा है तो उसके पास कोई कारण ही नहीं वो तो इधर उधर की बात ही कह के करके उलझाएगा ना जिसके वजह कारण नहीं होता है ना तो कोई ना कोई बहाना बनाता है व्यक्ति प्रमाण नहीं है उसके पास में हेतु नहीं है वो वाली स्थिति है ये तो देना पड़ेगा भाई कारण में दिखाना पड़ेगा कारण में हम दिखा रहे हैं ना जैसे रूप इसमें है तो कारण में हम दिखा रहे हैं कारण में है स्पर्श रूप गंध ये सब कारण में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा वो ज्ञान है या नहीं वहां पर चले जी, की कह रहे है ना कि बिल्कुल जयप्री न्याय में उन्होंने सिद्धांति उत्तर दिया है तो फिर तो मिट्टी का घट बना दिया तो वहां पर भी चाहिए ना क्यों नहीं देखा है तो मैं व्यूअन विशेष तो बहुत सारी चीज ये लोग कम्प्यूटर है या फिर तो ये विशेष है घंटा तो नहीं है नहीं वो वो ये, ये कहेंगे व्यूहन विशेष इस तरह ये तो सामान्य व्यूहन है इससे विशेष व्यूहन है क्योंकि अब वो कुछ ना कुछ बोलेगा ना व्यूहन जो है सब एक जैसा व्यूहन नहीं होते हैं अलग अलग प्रकार के व्यूहन है रचना जो है अलग अलग ढंग से होती है तो वो विशेष प्रकार के व्यूहन है केवल इन मनुष्यों में ही मिलेगा तो यही तो, तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं उसके पास हेतु नहीं है तो वो जो तो उदाहरण ही नहीं, नहीं है ना इसलिए तो वो सिद्ध नहीं कर सकता है वो सिद्ध नहीं कर सकता इसलिए वो तो कथन मात्र करता रहेगा जल्प करता रहेगा वितंडा करता रहेगा और, और कोई उसका उत्तर नहीं होगा उसके पास चले अर्थांतरम कि साहचर्यम अवलंब्य अर्थुर्भवती आयात तत्परिगणन ये कहते हैं अर्थंतर ये जो कोई भी भिन्न वस्तु है कोई भी एक वस्तु है वह साहचर्य अवलंब्य साहचर्य को अवलबन करके अर्थांतरस्य किसी वस्तु का हेतुर्भवति हेतु बनता है साहचर्य का मतलब है अविनाभाव संबंध साथ-साथ रहने का संबंध अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं तो साहचर्य का मतलब है अविनाभाव संबंध एक साथ रहने का संबंध साथ साथ रहने का संबंध तो रूपी संबंध को अवलंबन करके ही अर्थांतरसी हेतु दूसरे पदार्थ का वो कारण बनता है इति आयातम ऐसा सिद्ध होता है तत्परिगणन क्रियते उस साहचर्य संबंध को समझाने के लिए कितने प्रकार के साहचर्य संबंध होते हैं उसकी गणना क्रियते की जा रही है बोलिएगा संयोगी समवायी एकार्थ समवाई, समवाई, समवाई, समवाई विरोधी च तो यहां पर चार प्रकार के साहचर्य को बताया गया है संयोगी संयोगी संबंध को दिखा रहे हैं शरीरम त्वकवत् शरीर जो है त्वचा वाला है तद आवरणम ही उस शरीर का आवरण कहलाता है ये या उस शरीर का आवरण कहलाती है ये त्वक त्वचा शरीर त्वचा वाला है तद आवरणम ही का मतलब तस्य शरीर उस शरीर का यह आवरण है त्वचा तया विना न त्वचा के बिना शरीर नहीं रह पाता है कदाचित अंधकारे, कभी अंधेरे में त्वचम स्पृष्ट त्वचा को छू करके अनुमीयते है ऐसा अनुमान होता है सुपथा गच्छतो रथस्य सारथी ही अनुमीयते अस्थि रथो अयम सारथिमान सुपथा गच्छता रथस्य यानी ठीक मार्ग पर चलने वाले रथ को देखकर यानी मार्ग भी ठीक है और रथ का मतलब वाहन वाहन भी ठीक प्रकार से चल रहा है तो ठीक प्रकार के मार्ग में चलते हुए वाहन को देखकर कर उसको चलाने वाले का अनुमत अनुमान होता है कि रथो अयम सारथिमान ये जो वाहन है ये जो रथ है ये चालक वाला है ऐसा ये संयोगी संबंध को बताया यहां पर फिर समवाय संबंध को बताया जा रहा है स्पर्शे ना वायु अनुमीय स्पर्श से वायु का अनुमान होता है यह समवाय संबंध है क्योंकि वायु जो है स्पर्श को धारण कर रही है इसलिए यहां समवाय संबंध को स्पष्ट किया है यहां पर शब्देन आकाशो आकाशो इति अनुयते शब्द से आकाश रूपी द्रव्य का अनुमान होता है इसी प्रकार व्यक्तवाचा मंत्र पाठन व्यवहित तो विज्ञनो होता व अनुमीयते व्यक्तवाचा व्यक्तवाचा का मतलब है स्पष्ट उच्चारण मतलब किस वर्ण को किस प्रकार बोला जाता है उसकी वाणी जो है स्पष्ट है सकार को शकार को शकार को अलग अलग स्पष्ट वर्णन कर रहा है और जो शब्दों का उच्चारण कर रहा है वो सुनकर के पता लगता है ये जानकार व्यक्ति है तो स्पष्टवाचा व्यक्तवाचा का मतलब स्पष्ट वाणी वाला स्पष्ट वाणी को सुनकर विज्ञन विज्ञ मतलब जानकार व्यक्ति का विज्ञ जन जानकार व्यक्ति का बोध होता है अथवा मंत्र पाठ है ना मंत्र पाठ को सुनने से क्या बोध होता है होता होता का यज्ञकर्ता का अनुमान होता है हम कहीं गुजर रहे हैं गली में तो और किसी के घर में कोई मंत्र पाठ कर रहा है तो किसी संस्कार या किसी यज्ञ या कोई ऐसा उसको लेकर के कर रहा है अथवा वैसे वेद पाठ ही कर रहा हो तो वेद पाठ करने वाले का अनुमान होगा तो होता का अनुमान होगा ये दो प्रकार के कारणों को बताया एकार्थ समवाही विरोधी तीसरा है एकार्थ समवाही और चौथा है विरोधी सूत्रकृत आचार्य स्वयं उदाहरती सूत्र एकार्थ समवाई और विरोधी इन दोनों को लेकर के स्वयं आचार्य इनके अलग सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं इसलिए उनकी व्याख्या यहां पर नहीं की है सूत्रार्थ साहचर्य सहचर्य हेतु या लिंग कुछ भी कह सकते हैं यह सहचर्य संबंध चार प्रकार का होता है संयोगी समवायी एकार्थ अर्थ समवायी और विरोधी हाँ जी सही उधर उदाहरण को नहीं वो तो लेने को ले सकते हैं पर दृष्टि वैसा नहीं है दोनों में भेद क्या है दोनों दोनों में भेद यह है कि समवाई कारण जो है जैसे गुण गुणी का है उस रूप में है तो यहाँ त्वचा जो है आ, कोई अलग कार्य नहीं है और शरीर जो है कारण नहीं है ठीक है ना मतलब समवाय संबंध दो प्रकार का होता है ना एक तो गुण गुणी का और कार्यकार का। ना यहाँ गुणगुणी के रूप में भी नहीं है और कार्य कारण के रूप में भी नहीं है इसलिए इसको संयोगी संबंध मान लिया जैसे मिट्टी जो है समवायि कारण है घड़े का ठीक है ना तो कार्य कारण संबंध इसलिए उसको आ, वो अलग प्रकार का संबंध हो गया कार्य कारण कार्यकार नहीं नहीं संवाय संबंध में दो दो आते हैं कारे भी संवाय संबंध में आते हैं और एक गुणगुणी भी संवाय संबंध में आते हैं तो ये वैसा संबंध नहीं है क्योंकि ये दोनों पदार्थ हैं त्वचा भी एक पदार्थ है और शरीर भी एक पदार्थ है ठीक है पर ये दोनों पदार्थ होते हुए भी ये कार्यकारण के रूप में भी नहीं है और गुणगुणी के रूप में भी नहीं है इसलिए इनको संयोगी संबंध माना यह ऐसा है समझ लीजिएगा जैसे धुआं और अग्नि यहां संयोगी संबंध में उदयवीर जी ने धुआं और अग्नि को भी लिया है कार्यक्रम हाँ जी तो धुआं कारण है नहीं वो उस रूप में आप देखेंगे तो ठीक है लेकिन वहां निमित्त भी उसको कह सकते हैं कार्यकार मतलब अग्नि जो है कोई धुएं को उत्पन्न करता हो अग्नि धुएं का उपादान कारण ऐसा है क्या आ, तो कार्यकार उस रूप में कार्यकार है लेकिन वहाँ इसको निमित्त मान सकते हैं वहाँ संयोगी संबंध है दोनों एक साथ रहते हाँ जीए वो एक अलग बात है मतलब वहाँ धुआं जो है धुआं का उपादान कारण धुआं जो उत्पन्न हो रहा है वो जो लकड़ी है ठीक है और लकड़ी का गीलापन है हा? और पानी पानी कांशी या लकड़ी या दोनों ऐसा दोनों तत्वों का मिला हुआ आ, जब क्या कहते हैं अग्नि जब प्रज्वलित नहीं होती है कम होती है या जो भी कारण है कम जलता है जलती है लकड़ी उस स्थिति में धुआं पैदा होता है नहीं उत्पन्न हो रहा है कार्य है मैं वो कहना चाह रहा हूँ जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है ठीक है ना केवल विशुद्ध अग्नि धुए का उपादान कारण नहीं है कैसे होना चाहिए क्यों जी क्योंकि जिसके होने ना होने ना से जो भाई कार वो, वो कारण तो हम बता रहे हैं हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि हम कारण ही नहीं होता है प्रश्न ये हो रहा है उपादान कारण नहीं ये कह रहा हूँ मैं उपादान कारण द्रव्य होता है तो अग्नि द्रव्य है नहीं नहीं द्रव्य है वहाँ केवल अग्नि नहीं है ना वहाँ पर तो लकड़ी भी तो है उसको वो कारण कारण समय हैं अग्नि द्रव्य द्रव्य है ना लकड़ी ऐसा है वो क्या है यहां पर धुआं उत्पन्न हो रहा है मना नहीं कर रहे धुआं उत्पन्न नहीं हो रहा है लेकिन अग्नि और लकड़ी का जब संयोग होता है उस संयोग पर जब अग्नि ठीक प्रकार से प्रज्वलित नहीं होती है या कम होती है या गीलापन होता है लकड़ी में हा? तो वो लकड़ी का और अग्नि का संपर्क उसके बीच में दोनों के कारण से वो अग्नि उत्पन्न हो रही है मतलब वो धुआं उत्पन्न हो रहा है केवल अग्नि का अग्नि उपादान कारण नहीं है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर के कह सकते हैं कई द्रव्यो या कई कई द्रव्यो का सम्मिश्रण है वहाँ पर यानी वहाँ लकड़ी भी है लकड़ी में गीलापन भी है वही पानी का अंश गीलापन जो भी है वो सारे लकड़ी में विद्यमान है लकड़ी में विद्यमान है वो लकड़ी में विद्यमान वो तत्व है जिसके कारण से वह धुआं पैदा हो रहा है कारण बन रहा है अग्नि कारण बन रहा है उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं तो उसको निमित्त कारण कह सकते हैं अग्नि को है। क्या हाँ जो जो जो सहयोगी संबंध हाँ हाँ नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है ऐसा संयोगी जो है ना जैसे मैं इसके साथ संयुक्त हुआ हूँ तो संवाय कारण थोड़ा होगा इसका में या इसका, या इसका या इसका ये संवाय कारण नहीं हो सकता और इसका ये संवाय कारण नहीं हो सकता ये संयोगी संबंध है संयोग संबंध है यही संयोग संबंध है ना कैसे नहीं नहीं नहीं संयोग मतलब समवाय संबंध में उसमें उसी में रहता है ना जहां समवाय संबंध होता है ना वो उससे अलग नहीं रह सकता उसको समवाय संबंध कहते हैं समवाय संबंध जो होता है जैसे गुण गुणी का है गुण गुनी के बिना नहीं रह सकता ठीक है ऐसे ही कर्म जो है बिना द्रव्य के नहीं रह सकता कर्म अलग से नहीं हो सकता द्रव्य में ही होगा ऐसे गुण अलग से नहीं रह सकता द्रव्य में ही रहेगा ऐसा ये मैं इस ताकत का ताकत में ही रहता हूं मैं ऐसा थोड़ा ये संयोग संबंध है ये संवाय संबंध नहीं है नहीं आश्रित तो बताया हूं आज भी अभी भी बता रहा हूं आश्रित का आश्रित का अर्थ अलग है और ये अलग है मैं इसके आश्रित हूं अभी भी हूं मैं इसके आश्रित हूं लेकिन इसके आश्रित होने मात्र से समवाई कारण नहीं है ये तकत मेरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ दो व्यक्ति मिले हैं एक दूसरे के आश्रित तो हैं लेकिन वहाँ दोनों का संबंध क्या है तो संयोग संबंध है ऐसा कहेंगे वहाँ समवाय संबंध है ऐसा नहीं कहेंगे क्या मतलब किन किन शरीर स्पष्ट वायु भाई प्रश्न वो नहीं है केवल यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर त्वचा का वहां त्वचा को दिखा रहे हैं त्वचा और शरीर का संवाय, आ, संयोगी संबंध है ठीक है ना केवल वो तो बाद में उत्तर दिया है कि भई ये ये त्वचा का त्वचा से मतलब त्वचा से हम किसी शरीर का आ, अनुमान करते हैं वहां वो वो कारण है उसका कोई हम निषेध नहीं कर रहे उस अर्थ में वो वही कारण है जो आ, आ, आ, जो वायु के लिए आप कह रहे हैं जी तो इसमें तो जैसे इसको त्वचा इसको प्रधान बताया इसी प्रकार वायु द्रव्यम वायु क्या वायु द्रव्य त्वचा द्रव्य, लिया ये त्वचा है। वायु एक द्रव्य है त्वचा लिया तो उसे आप क्या कहना चाहते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं देखिए ये जो त्वचा और शरीर का त्वचा एक द्रव्य है ठीक है और शरीर एक द्रव्य इन दोनों का संयोग संबंध है ये अलग चीज है यहां ये जो उदाहरण है वो उदाहरण आगे, आगे की बात है पहले इसको समझ लो शरीर और त्वचा दोनों परस्पर मिले हुए हैं ये कहता है बिना त्वचा के शरीर नहीं रह सकता ठीक है इसलिए ये संयोग संबंध बताया कदाचित कहकर के जो अगली बात कह रहे हैं ना वो तो शरीर की सिद्धि के लिए बता रहे हैं वो संयोग संबंध को बताने के लिए नहीं बता रहे अगली जो बात है ना कदाचित अंधकार स्पृष्टवा अनुमीय अस्थि शरीरम वो अलग बात है शरीर की सिद्धि वहां कर रहे हैं इससे ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि यहां ये आ, संयोग संबंध है संयोग संबंध तो यह बता दिए केवल शरीर की सिद्धि रखने के लिए शरीर की सिद्धि करने के लिए वो त्वचा का उदाहरण दिया है स्पष्ट हो रही बात हाँ जी आप कौन कह रहे हैं कुछ हाँ जी पर्स का है। हाँ जी सही रह सकता है बोलो, बोलो, वो रह सकता का मतलब है वो वो कुछ थोड़ी देर के लिए रहता है उनको बोलने दो ना जल्द धैर्य रखो हाँ जी तो नहीं, तो तो नहीं वो तो ठीक है यहाँ संयोग संबंध में आ, आ, नित्य संबंध का मतलब यहाँ नित्य संबंध नित्य का मतलब है साथ रहे हमेशा साथ रहेंगे ये वाला नित्य संबंध नहीं है यहाँ केवल संयोगी संबंध बताया जरूरी नहीं है संयोगी संबंध में सदा वो साथ में ही रहे अलग अलग भी रह सकते हैं हाँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं जी क्या लिखवाई धारण करने हाँ ये अभी भी बोल रहा हूँ कि देखिए इस बात को एक कारण को मत पकड़ेगा जिस वो तो समवाई किसको कहते हैं समवेतम शीलम जो अपने में धारण करने का सामर्थ्य रखता हो वो समवाई कारण है वो अभी भी बता रहा हूँ उसमें कोई बात नहीं है केवल इतनी बात को लेकर ये, ये भी तो धारण करता ऐसा नहीं, तो कोई नहीं तो हाँ नहीं नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं आपने भी दिया था। वो ऐसा इसलिए दिया होगा ना मान लो कुछ देर तक वो अपने में धारण कर रहा हो तो ठीक है वो बोला वो जरूर होगा हो सकता है मतलब वो वो समवाई कारण का मतलब वो मोटे तौर पर बोला है कि जैसे ये देखो ये धारण कर रहा है ना वो धारण को प्रधानता बता करके बताया होगा वो मैं इस तरह नहीं बताया होगा की ये सदा इसको धारण करता है वहां ये पर भी बोला ना वहां पर और भी बातें बताया ना जो गुण को सदा धारण किए हुआ रखता है कभी अलग नहीं रख सकता कभी अलग स्वतंत्र गुण नहीं ये सारी बातें बताया ये तो केवल धारण करता का ये उदाहरण दिया है जैसे देखो ये कैसे धारण करके रखता है तकत जो है मेरे को कैसे धारण किया हुआ है ऐसे ही गुण को गुणी धारण करके रखता है इस धारण अर्थ को बताने के लिए उदाहरण दिया वहां पर ऐसा नहीं कि यह समवाही कारण है ऐसा मैं नहीं बोल सकता उस समय में भी तो तो नहीं।, नहीं ये तो तखत का उदाहरण तो दिया है आ, मेरे को लगभग याद आ रहा है अगर आप कह रहे हैं तो दिया ही होगा लेकिन यह धारण करने के अर्थ में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया ना कि समवाही कारण के रूप में प्रस्तुत किया ठीक है चले नहीं इसको समवाही संबंध कहो समवाई संबंध में तो वो तो सदा धारण करके रखते हैं वो अलग नहीं रहते हैं नित्य आ तो नित्य संबंध है इसको भी नित्य संबंध संयोग संबंध भी नित्य संबंध है इस रूप में नित्य संबंध है तो क्या भाई देखिए नित्य संबंध का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों का आपस में संबंध है बस इतना बताना है यहाँ पर उस रूप में नित्य संबंध वो अलग चीज है मैं उसको भी मान रहा हूं आपकी बात को हाजी वो तो ठीक है मैं क्या कब तो कर मैं करूँ डिफ्रेंस करेंगे नहीं ऐसा नहीं है मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ ना तो तो काटा नहीं है ये आप ये तभी तो अगर कहना तो गुल्रव्य कहेंगे और द्रव्य कहेंगे दोनों चीजें वो वो हो सकती नहीं हो सकते और जो सहयोगी है वो दो द्रव्य है इनका कथन अलग प्रकार का है वो सही बता रही हैं। द्रव्य का संयोग है हाँ और आ, गुन, गुन, का या द्रव्य कार्य का आ, आ, ऐसा इनका कथन है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है संयोग संबंध तो अलग ही होगा का संबंध अलग है दोनों अलग अलग संबंध है तो ये स्पष्ट दिखा रहे ना दो द्रव्य है क्यों स्पष्ट नहीं हो रहा है को कब कहा मैंने दोनों एक कह सकते हैं वो नित्य संबंध को लेकर के बात हो रही थी संयोग संबंध को ही समवायी कह सकते बोला ही नहीं ना मैंने बोला हो तो फिर दो अलग अलग क्यों कहेंगे फिर वो एक ही कहेंगे ना संयोग संबंध अलग है दो द्रव्यों में हो रहा है उसको कभी अलग करना पड़े तो अलग भी किया जा सकता है संयोग संबंध में जैसे मैंने कहा था ये टेबल के साथ में मेरा हाथ का संयोग है ये संयोग संबंध है पर ये अलग भी हो सकते हैं ठीक है वो समय संबंध अलग हो ही नहीं सकते कभी नहीं हो सकते वो तो बोल ही दिया था ना कि वो गुण कभी भी द्रव्य से अलग रह ही नहीं सकता तो तो हाँ जी एक मिनट चला गया मेरा एक मिनट हाँ जी हाँ जी हाँ ये तो समवाई संबंधी है इसमें कोई बात ही नहीं है व्यक्ति तो वाणी जो है ना वाणी जो है आ, इसी के साथ रहेगा ना मनुष्य के साथ ही तो रहेगा ना स्पष्ट वाणी जो है विच जन के साथ में ही रहेगा वो अलग से कैसे होगा हाँ जी, जी, जी, जी। तो नहीं। क्या मेरे, मेरे बोला है नहीं नहीं यहाँ वाणी से वो वो जो उच्चारण है ना जो उच्चारण करता है उच्चारण करने का जो सामर्थ्य है वो है यहाँ पर नहीं जी आपने अनुमान से किया अनुमान से तो जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों से ही किया है ठीक है ना उस शब्द का और उसका अपने संबंध जोड़ा है नहीं। इसे इस शब्द से हमको पता चल रहा है कि ये उच्चारण ठीक से कर रहा है तो जो ठीक उच्चारण जो हो रहा है वो ठीक उच्चारण करने वाला कोई विज जन है इसका ऐसा अनुमान हो रहा है तो ये जो ठीक उच्चारण जो है ठीक उच्चारण करना वो विज के साथ ही रहेगा ना अब शब्द शब्द को मत जोड़ो शब्द तो उत्पन्न होकर के अलग आ रहे हैं शब्द तो यहां पर आकाश में रह रहे हैं उसमें कोई बात नहीं लेकिन ठीक उच्चारण करना जो स्वरूप है ना वो किसके साथ रहेगा विज जन के साथ ही तो रहेगा नहीं पकड़ में आ रहा है वो ही लेना है वो शब्द थोड़ा लेना है आपको हाजी विज्ञ विजन मतलब जानकार जो व्यक्ति है जानकार व्यक्ति के साथ में ही ठीक उच्चारण करने का सामर्थ्य है उसे अलग थोड़ा रह सकता वो आप कोई भी लीजिएगा उसमें क्या दिक्कत है शरीर सहित आत्मा को मतलब इन सबको ले रहे हैं ये शरीर के होने पर ही बोल सकता है ना वो ऐसे ही मंत्र पाठ जो है ना मंत्र पाठ करने का जो सामर्थ्य है वो होता में ही है ठीक है वो समवायिक समवाय संबंध इसमें कोई बात नहीं हम्म हाँ जी दिन्दों, दिन्दों गुणी समझ में नहीं आया। गुणी नहीं समझ में आया देखिए उच्चारण करने का सामर्थ्य किसके पास में है आप बताइए उच्चारण करने का सामर्थ्य किसके पास है अलग अलग नहीं आपको समस्या क्या आ रही वो समस्या ही बताइए ना आप समस्या बताओ ना आपको समस्या क्या आ रही है नहीं क्या समझ में भाई ये दोनों को एक साथ मिलाकर कर के देखेंगे ना यहाँ पर और मिलाकर करके देखा जा रहा है ना अलग करके थोड़ा देखेंगे शरीर इंद्रिया और मन और आत्मा इन सबको मिलाकर करके देख रहे हैं हम लोग ठीक है केवल आत्मा को लेकर के कोई उदाहरण ही नहीं देंगे ना हाँ तो तो तो तो तो तो वाणी है, जी जी जी जो हाँ। तो ये उसके कारण है। कारण? तो तो है। तो ये हैं, तो कारण किसके कारण वाणी के के, करने किस पर एक आत्मा बनता है। मतलब देखिए इनको दोनों का अलग नहीं मान रहे हैं ना हम एक मान कर के चल रहे हैं ना हमारी विवक्षा एक है ना दो अलग अलग थोड़ा मान रहे हम हाँ। तो तो एक मान लेते हैं हाथ है पैर है किसमें शरीर में ये सब मिलकर के एक व्यक्ति है ना उससे आपको समस्या क्या आ रही है हाँ तो पूरा शरीर ले लो ना उसमें क्या दिक्कत केवल आत्मा को लेकर के, ले के उदाहरण नहीं दे सकते ना उदाहरण तो शरीर सहित व्यक्ति को लेकर के तो देंगे वही उसी उसी दृष्टि से यहाँ उसी दृष्टि से यहाँ पर उसी दृष्टि से वहां केवल आत्मा को लेकर के नहीं है वैसे देखेंगे ना तो ये जो ज्ञान है जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमको ये जो संस्कार पढ़ रहे हैं वो सब आत्मा के लिए बोला जाता है लेकिन आत्मा में थोड़ा रहते हैं वो मन में रहते हैं फिर भी आत्मा के लिए बोला जाता है तो इन सबको एक मान करके तो कथन हो रहा है ठीक है नहीं आएगा आपको कैसे आएगा आप अलग दोनों को अलग देखेंगे तो कैसे आएगा जब आप दो दो पदार्थों को अलग देख रहे हो तो कैसे समझ में आएगा चले हाँ जी नहीं योग दर्शन में नहीं गए वो योग दर्शन में नहीं लिखा है ये ये कह रहे हैं शरीर तो अलग पदार्थ है आत्मा अलग पदार्थ है ठीक है ना आप थोड़ी देर के दोनों को एक बना करके देखो तो आपत्ति क्या आ रही है आपको क्योंकि व्यवहार तो इसी से होता है ना केवल आत्मा से थोड़ा व्यवहार होता है तौर हाँ। पर समवाही कारण है ये कोई सूक्ष्म तौर पर नहीं बताया जा, जा रहा है हाँ तो स्तूल स्थूल तौर पर ही है ये सूक्ष्म तौर पर नहीं बताया जा रहा है ठीक है ना ठीक है अब आप, आप में आर्थ लेना चाह रहे हो हम सूक्ष्मता से थोड़ा बता रहे हैं। हम तो आ, स्थूल रूप में ही तो बता रहे हैं ठीक है अब पूछिए क्या है हम्म तो जब स्पर्श का अनुभव था तो वायु वहीं पर था वायु का ही स्पर्श हम्म मंत्र हो रहा था उससे तो तो कहाँ है कहाँ है तो जहा भी आसपास पास तो होगा ना कहा होगा भाई आप आप मंत्र मंत्री हाँ हाँ बोलिए हमने कथन कब किया कि दोनों साथ साथ होते हैं, होते हैं। और पर भी साथ ही है मंत्र पाठ करने का जो सामर्थ्य है वो उसके पास ही में है, अलग है नहीं है मंत्र पाठ करने का सामर्थ्य उसी के साथ में है सामर्थ्य से मंत्र पाठ से अनुमान ऐसा यहाँ शब्द को और उस सामर्थ्य को एक बना कर के बात कही जा रही है ये स्थूल रूप से कही जा रही है यहाँ पर भी क्योंकि शब्द को हम जो अनुमान जो कर रहे है ना वहा अनुमान न, केवल शब्द को लेकर के अनुमान नहीं कर रहे उस शब्द को बोलने का जो सामर्थ्य है सामर्थ्य का और व्यक्ति का समवाय संबंध है सामर्थ्य से ही यदि अनुमान होता है वो सामर्थ्य नहीं दिखाई देगा ना वो सामर्थ्य तो आपको शब्द के द्वारा दिखाई देगा शब्द का उसका संबंध संबंधा नहीं नहीं नहीं नहीं सामर्थ्य का संबंधा तब होना चाहिए फिर वही बात है भई जो तो उसका जो सामर्थ्य वो शब्द से अभिव्यक्त हो, हो रहा है तो शब्द की अभिव्यक्ति से उसका सामर्थ्य पता लग रहा है तब वो सामर्थ्य जो है बिना विज के नहीं हो सकता ऐसा अनुमान हो रहा है और ऐसे ही जो शब्द आ रहा है उस शब्द से वो मंत्र पाठ बोलने का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अनुभव करते हुए वहां पर होता का अनुमान हो रहा है ऐसा केवल शब्द से नहीं लिया जाएगा यहाँ पर शब्द सहित सामर्थ्य है नहीं तो समवाई में आ ही नहीं सकता वो क्योंकि शब्द तो अलग आकाश में आ, आकाश रूपी पदार्थ में आ, स्थित है और वो व्यक्ति अलग स्थित है पर यहां शब्द के साथ में जो सामर्थ्य पता लग रहा है उस सामर्थ्य से हम उस व्यक्ति का अनुभव कर रहे हैं तो सामर्थ्य और शब्द को दोनों को एक बना करके ये इसको लिंग बना रहे उसको लिंगी बना रहे हैं ऐसा चलिए कोई बात नहीं है इस इस उदाहरण को मत मानिए केवल समवाई से उसी उसी को मान लीजिएगा ज्ञान से आत्मा का पता लगता है इच्छा से आत्मा का पता लगता है प्रयत्न से आत्मा का पता लगता है उदाहरण ले लो आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हाँ ऐसा ही ले लीजिएगा कोई बात नहीं हाँ जी जी तब तब तब तब रहता रहता है, है है। को और जब जब जब जब होता का संबंध संबंध कि कि किसी प्रकार वो वो वो चीज़ पर रहेगी, बोलेगा उसका व्यक्ति नहीं नहीं ये उसको लेकर के बात ही नहीं कर रहे हैं ना ये जो ले रहे हैं वो जो शब्द ये तो ये उस नहीं नहीं नहीं उनका केवल है ये हम जो अनुमान कर रहे हैं ये कहना चाहते हैं केवल शब्द को लेकर के अनुमान कर रहे हैं ये शब्द का और व्यक्ति का कोई संवाय संबंध नहीं है ये इनका कथन है तो हम केवल शब्द को लेकर के नहीं बोल रहे हम शब्द के साथ में उसके सामर्थ्य को जोड़ रहे हैं शब्द को और सामर्थ्य को एक बना रहे हैं और व्यक्ति को अलग बना रहे हैं तो वो जो सामर्थ्य युक्त शब्द है वो समवाय रूप में उस विज में रहता है उस होता में रहता है ये इसका कथन है तो वो उसको नहीं मान रहे तो ठीक है कोई बात नहीं इस उदाहरण को हटा दो आप वो उदाहरण ले लो ना जिसमें समस्या ही नहीं है वही ले लो आप हमें कोई आपत्ति नहीं हम ये भी लेंगे हमारे लिए आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए हमें कोई आपत्ति हमें आग्रही नहीं है उस उस बात को छोड़ो ना जब उनका अभिप्राय नहीं कह रहे ना क्यों हम उसको कहवाना चाहते ठीक है उसको जो आ सकता है वो ले लेते ना आगे बढ़ो आप चले हम एक अमवाई न उदाहरणम आचेषे एक न उदाहरणम एकार्थ एक के उदाहरण को सूत्रकार बताते हैं पहले एकार्थ समवाई को समझ लीजिएगा पहले आपने समझा था ना कारण प्रक्रिया में एकार्थ समवाई मतलब एक अर्थ कारण एकार्थ असमवाय कारण समझ में आ जाएगा तो एकार्थ संवाय भी समझ में आ जाएगा यानी एकार्थ संवाय उसको कहते हैं एक ही है समवायी जिन दो चीजों के दो पदार्थ दो पदार्थों का समवाई एक ही है उसको कहेंगे एकार्थ संवाय। दो या तीन जितने भी हो सकते हैं एक से अधिक नहीं नहीं दो द्रव्य नहीं दो पदार्थ हाँ दो पदार्थों का समवाई एक ही पदार्थ है उसको कहेंगे एकार्थ तो क्या? एक अर्थ समवाई क्या वो पदार्थ इसलिए जान लगा है ना कहीं और भी कोई कारण हो सकता है ना वहां द्रव्य के जगह गुण भी हो सकता है हाँ इसलिए हे हाँ व्यापक किया पर इस इसमें नहीं उठा सकता क्योंकि नियम जब बताएंगे तो इसी तरह होना चाहिए ना मतलब दो पदार्थ एक ही पदार्थ में समवेत रहते हैं उसको कहते हैं एकार्थ समवाई समवाय का मतलब समवेत रहना ठीक है दो पदार्थ एक पदार्थ में समवेत रहते हैं गुण कर्म हाँ जी हाँ ठीक है नहीं द्रव्य भी द्रव्य में रह सकते में ना हम्म हाँ ऐसे समझ सकते हैं तो दोनों जगह जगह एक द्रव्य बोल सकते वो ना भी बोलो क्या फर्क क्या पड़ता है आपको पदार्थ में कोई आपत्ति आ रही क्या आपको तो संभावना इस तो, तो इसलिए इसलिए तो हम आगे मान लो कोई खंडित करे इस बात को नहीं, नहीं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ देखिए सम, एकार्थ समवाय का मतलब ये है कि एक पदार्थ में दो पदार्थ सम्वेत रहते हैं ठीक है ना अब एक पदार्थ द्रव्य ही मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ हो सकता कहीं अगर मान लीजिएगा एक ज्ञान के साथ दूसरा ज्ञान रहता है तीसरा ज्ञान रहता है ऐसे मोटे तौर पर बोला जाता है ना कहीं ना कहीं ज्ञान काम कर रहे हाँ तो वे विचारी हो सकता है हो सकता है मान कर के चलिए नहीं ना हो तो कोई आपत्ति नहीं है मान लो कोई वे विचार दिखा दे कहीं तो हमारी बात रह जाएगी ना और पदार्थ बोलने से वे विचार होगा ही नहीं है तो एक जान वो कर रहा है वो मोटे तौर पर बोला जाता है ऐसा तो मोटे तौर पर जो प्रस्तुत किया जाता है ना उसको भी हम हटा के पदार्थ बोलें इसमें कोई समस्या नहीं आएगी ना तो लगा हाँ जी तो कोई भी वो छोड़ दीजिए पदार्थ में कोई आपत्ति नहीं है ना आपको <laughs> फिर क्या समस्या क्या है तो दो पदार्थ एक पदार्थ के आश्रित रहते हो जहाँ पर समवेत रहते हो उसको एकार्थ समवायी कहते हैं तो मेरी और देखिएगा जब ऐसी स्थिति है तो दो पदार्थ एक पदार्थ के आश्रित रहते हैं और वहां पर ऐसा है कि एक पदार्थ को देख करके दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान होता यह है तो वो भी रहेगा इसको कहते हैं एकार्थ समवाई पकड़ में आ रहा है जैसे उदाहरण के लिए रूप को देख करके आपको अनायास समझ में आएगा वहां स्पर्श भी है क्योंकि रूप बिना स्पर्श के नहीं रह सकते जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श है इसका विचारी कोई इसका व्यविचार कहीं नहीं हो सकता जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श है तो ये स्पर्श और रूप एक ही पदार्थ में रहेंगे जो भी द्रव्य होगा वहां पर उसमें रहेंगे हाँ जी हाँ ये भी एक अर्थ समवाई हैस रस हाँ जी कैसे क्यों है इसका व्यविचार दिखाओ आप तो नहीं नहीं मतलब उस रस भी वहां उसके साथ में है ना जब उसको आप स्पर्श करके देखो रस उसका समझ में आएगा हाँ जी बिल्कुल जहा जिसमे जिस गंधार देखिए धुआं एक द्रव्य है ना उस द्रव्य को उस द्रव्य से गंदा आ रही है तो उस द्रव्य में रस भी है आप चेक करके देख लेना द्रव्य में रस द्रव्य में में कह कह रहे रहे हो हो या द्रव्य द्रव्य अगर द्रव्य है तो उसमें भी है अगर द्रव्य है तो उसमें भी रस है ये कह रहा हूँ तो तो तो नहीं धुआं द्रव्य है मना कब कर रहा हूं मैं तो <ext Ausw parameters> है ना वही तो तो तो तो तो कह कह रहा रहे हैं रस रस फिर में भी होना चाहिए क्योंकि है है पर पर नहीं नहीं नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं दुबई में दुब होना चाहिए क्या मतलब है ये बता दुबे में गंध होना चाहिए कहिए वो तो है करके देखो ना जब धुआं आ रहा है ना वो धुआं जब आप जीप के साथ रखेंगे तो उसका आपको पता लग जाएगा नहीं, लगे लगे। अरे नहीं नहीं गंध आती है ये मना नहीं कर रहे हैं तो जहाँ गंध है वहाँ रस भी होता है नहीं उसका गंध गंध है गंध भी है उसमें दुए में हाँ जी नहीं रस रस भी है ना उसका अलग प्रकार का रस है वो खट्टा है मीठा है या है, आ, आ, मतलब कशेला है, है, है चरपरा है क्या है कुछ ना कुछ उसमें रस है एक, एक, मैं हम यही से थोड़ा कहना चाह रहा हूँ वहाँ धुआं थोड़ा कह रहे हैं हम ठीक <laughs> है नहीं हम ये नहीं कह रहे ठीक है।, है नहीं नहीं अच्छा वो धुएं की बात ही नहीं चल रही जहाँ गंध है वहाँ रस इसकी बात चल रही धुएं का एक उदाहरण दिया था उसको आपने समाप्त हाँ ठीक है उसको फिर मैंने दूसरा उदाहरण हाँ तो हाँ ठीक है हाँ रस है ना नहीं मैं, नहीं, कह, नहीं मैं ये नहीं कह देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ जहाँ गंध हमारे पास आता है तो जो हमारे पास आ रहा है वहाँ रस भी है मैं नहीं कह रहे हैं। जहां, नहीं। यही प्रतिपादन कि है जहाँ जहाँ वहाँ हाँ ठीक है तो, तो ऐसे ही अभी भी कह रहा हूँ वहाँ अभी भी कह रहा हूँ कि जहाँ गंध है वहाँ रस भी है ठीक है आवश्यक ही है देखिए ना इस बात को समझो आप की जो गंध आ रहा है जिस पदार्थ में से उस पदार्थ में रस भी है अभी अभी में में आप रूप बात तो ये इसका यही है तो तो ही नहीं जी। कौन सा क्या मतलब ऐसी कोई चीज़ बता दीजिए जहाँ नहीं हो रूप रस गंध स्पर्श नहीं जैसे देखिए जहाँ स्पर्श है वहां रूप नहीं है याद रखना जहां जहां स्पर्श है वहां वहां रूप हो ये नियम नहीं है याद रखना पर ये जो हम बता रहे हैं एकार्थ संवय एकवय एकार में इसको आप ये जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहां ये गुण ना हो हम ये थोड़ा कह रहे हैं गुण नहीं है सब सब जगह केवल इसी में ये नहीं कहना चाह रहे हम ये कहना चाह रहे हैं जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श है हम ये कहना चाह रहे हैं जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श है स्पर्श हाँ, तो तो तो तो है हाँ ये ये हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तो हाँ हाँ यहाँ आती है हाँ आती है है तो ऐसा यहाँ वो नहीं क्यूँकी वहाँ इतना सूक्ष्म यहाँ आपको पकड़ में नहीं आएगा लेकिन जहाँ गंध आ रही है तो ना गंध वाला जो द्रव्य है वहां पर रस भी है क्योंकि उस द्रव्य में गंध है तो उस द्रव्य में रस भी है हम हम ये नहीं कहना चाह रहे क्योंकि देखिए पहले इस बात को समझ लो वो इसलिए धुए को, को इसलिए हमने कहा धुआं जो है वहां साथ में द्रव्य भी है धुआ के साथ में धुआं जो आ रहा है ना उस दुआ के साथ में वहां द्रव्य भी आ रहा है साथ में इसलिए हम कह रहे हैं जो धुआ आप ग्रहण करते हैं वह द्रव्य है वहां उस द्रव्य में रस भी है ये हम कहना चाह रहे मतलब धुवे में गंद है ना दुआ जो है दुआ के दुआ एक द्रव्य है है हमारे पास आ रहा है। तो उस आने वाला जो है उसमें है तो उसमें रस भी है हम ये कहना चाह रहे हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं धुआं अपने आप में केवल गंध गंध है वो हम ये नहीं प्रतिपादित कर रहे हैं दुआ एक द्रव्य है उस द्रव्य रूपी धुए में यदि गंध आ रही है तो उस द्रव्य रूपी दुए में रस भी है हम ये कहना चाह रहे हैं अब पकड़ में आ रहा है जो तो, आ तो आ रहा है, तो नहीं आ रहा है द्रव्य नहीं वहां उस तरह का द्रव्य स्थूल रूप में द्रव्य नहीं आ रहा है वैसे वैसे सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो द्रव्य तो आ रहा ही है साथ में लेकिन वो हमको पकड़ में नहीं आता है और हम वहाँ रस भी है ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि हमको पता नहीं लगेगा पता नहीं लगेगा लेकिन स्वामी जी जो ये उदाहरण दिया कि है कि जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श है ये ठीक बिल्कुल एकदम सटीक है लेकिन ये जो गंध है वहाँ रस ये उदाहरण नहीं हो सकता इस तरह क्यूँकी ये सूक्ष्मता में जा करके हो रहा लेकि है लेकिन इसको स्वामी जी बता दिया ना ये ये। कि जिस तरह द्रव्य में गंध है ठीक है वहाँ ठीक है ना इन्होंने क्या व्याप्ति बनाई स्वामी जी ने उदाहरण दिया फिर इन्होंने सीधा दूसरा उदाहरण दिया तो स्वामी बोले हाँ बिल्कुल क्या क्या जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श है जहाँ गंध है वहाँ रस है जिस तरह का वो उदाहरण है इस तरह का ये उदाहरण तो भाई जहाँ रूप है तो वो रूप कहाँ बता रहे है? हम द्रव्य में बता रहे हैं ना वो ठीक है आ, ये जो स्थलता से उदाहरण दिया जाए रूप स्पष्ट होता है आ, जी है लेकिन जब गंध है है ठीक है होता तो है है है लेकिन और स्पर्श जो इस तरह का उदाहरण दिया मेल नहीं खाता ठीक उसमें हमें आपत्ति नहीं है आप ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य से रस अलग द्रव्य से गंध अलग आ जाती है तो जहाँ अलग आई हुई गंध है वहाँ पर रस नहीं होता है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको हमें स्वीकार हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है हम पहले ही मान रहे हैं कि वहां से जो यहाँ पर हमको गंध आ रही है उसी गंध में रस है क्योंकि गंध तो गुन है गुन में गुन नहीं रह सकता है ठीक है ना ये बात ही नहीं, नहीं है वो तो है लेकिन यहाँ हमको प्रतीति नहीं होगी हमें प्रतीति नहीं होगी यहां पर नहीं नहीं प्रतीति नहीं होती का मतलब है हमको सुनिए वैसे ही उस गंध को हमने सूंघ रहा है तो उस गंध को गंध जो है जीव पर स्पर्श कर रहा है और उससे हमको रस पता लगता है ऐसा प्रतीति नहीं होगी हमको ये मैं कहना चाह रहा हूं वो प्रती नहीं होगी इस रूप में हम मोटे तौर पर कहते हैं ये तो केवल गंध है यहां पर इसलिए यहां पर इस गंध के जगह पर रस नहीं आ सकता क्योंकि गुण में गुण नहीं रह सकता ये मैं कथन कर रहा हूं लेकिन गंध वाली गंध वाले द्रव्य के पास जब जाएंगे ना जिस द्रव्य में गंध है उस द्रव्य में रस भी होता है ये इसका मतलब है ठीक है चले आगे बोलिए कार्यम कार्यांतर कार्यद्रव्यस्थ कार्य कार्यद्रव्यस्थ कार्य कारण हेतुर्भवति दसम सूत्र कार्यद्रव्यस्थ कार्य ध्यद्रव्य में स्थित कार्यूप जो है कारण द्रव्यूप ये कारण रूप का होता है हाँ जी धीरे ही बोला ही है। हाँ जी कार्य द्रव्यस्त कार्य रूप नहीं नहीं धीरे का मतलब है स्पीड को कम करिए ये इसका हाँ जी अच्छा समय ही हो गया आज आपका कार्य द्रव्यस्त कार्य रूप कारण द्रव्य रूप का होता है ठीक है ये था वस्त्रस्थम रूपस्य। कार्य तंतुस्थ्र वस्त्र कार्यूप ये का होता है वस्त्रस्थ कार्य कार्यालय वस्त्रगतस्पर्श से स्विन्न कार्यस्य कार्य अब यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है वस्त्र में जो कार्य रूप है वह तत, दूसरा जो कार्य है जो कि वस्त्रगत स्पर्श वस्त्र में रहने वाला स्पर्श स्विन्न रूप से भिन्न कार्य का यानी स्पर्श रूपी कार्य का हेतुर्भवती कारण बनता है हा जीस्त रूप हे कहना चाहते हैं तंतुस्त रूप कारण का वस्त्रस्त रूप कार्य है ये है हाँ आपको अजीब लगा होगा ठीक है हो गया ना स्पष्ट हो गया वस्त्रस्थ स्पर्शोपि कार्य वस्त्रस्थ स्पर्शोपि कार्य तंतुस्थ स्पर्शस्या, तंतु में स्थित स्पर्श का वस्त्र में स्थित स्पर्श कार्य है तंतुना रूप रक्तम वा तंतुओं का जो रूप है चाहे वो लाल रूप में है या नीले रूप में है जैसा तंतुओं में स्थित लाल या नीला रूप है वैसा ही वस्त्रस्थ रूप वस्त्र में स्थित रूप का होता है रक्त नील से कारणम वो रक्त और नील का वो कारण बनता है तंतुओं में स्थित रक्त या नील हाँ जी जी ये कहता है वस्त्रस्थ कार्य वस्त्र में स्थित कार्य रू, वाला रूप, कार्यवाला तूप है कार्यालय भिन्न कारि का वो कौन है भिन्न कार्य वस्त्रगतस्पर्शस् वस्त्र में स्थित भिन्न फिर कहा स्विन्न अपने से भिन्न यानी रूप से भिन्न कार्य का कैसा कार्य स्पर्श रूपी कार्य का हेतु भवती हेतु बनता है स्पर्श को सिद्ध करने में रूप कारण बन रहा है जी एकार्थ समवाय एकार्थ समवायि कारण बन रहा है एकार्थ स�... इसको एकार्थ अर्थ कहते हैं ना नहीं गुण गुणी में नहीं रह रहा है ये नहीं कहना चाह रहे दोनों गुण द्रव्य में रह रहे हैं ठीक है ना लेकिन रूप जो है स्पर्श को सिद्ध करने का कारण बन रहा है ये नहीं कहना चाह रहे कि यह समवाई कारण बन रहा है यह नहीं कह रहा कारण का मतलब है लिंग बन रहा है पहचान का लिंग बन रहा है हेतु बन रहा है पकड़ में आ रहा है नहीं, जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श है तो रूप स्पर्श को सिद्ध करने में लिंग बन रहा है हेतु बन रहा है एक अर्थ समवाई एकार्थ समवाय का मतलब यहां यह नहीं कहना चाह रहे एक अर्थ समवाय से कि स्पर्श को रूप धारण कर रहा है यह नहीं कहना चाह रहे एकार आ का मतलब है ये दोनों रूप और स्पर्श ये दोनों एक ही द्रव्य में रहते हैं ये इसका मतलब है जो एक ही द्रव्य में रहने वाले जो दो गुण हैं उन दो गुणों में से एक गुण से दूसरे गुण का अनुमान होता है ये इसका अभिप्राय ठीक है फिर कहा वस्त्रस्थ रूप से वस्त्र में स्थित जो लाल रूप का या वस्त्र में स्थित जो नील रूप का कारण कारन बनता है कौन तंतुओं में रहने वाला लाल या नीला रूप तथे व उसी प्रकार से तंतुनाम स्पर्शो मृदु कर्कशों वा धागों में रहने वाला जो स्पर्श है चाहे वो मृदु स्पर्श है या कठोर स्पर्श है यह स्पर्श वस्त्रस्थ स्पर्शस्या वस्त्र में रहने वाले स्पर्श का चाहे वो मृदु के रूप में है या कर्कशस्या वो कठोर के रूप में है तो इस मृदु कर्कश स्पर्श का तंत्रों में स्थित स्पर्श कारण बनता है स्पष्ट हो गया वस्त्रस्थ वस्त्रस्थ रूपम कार्यम वस्त्रस्त स्पर्श से रूप जो है वो कार्य है वस्त्र में स्थित स्पर्श से स्वभिन्न और वस्त्र में स्थित स्पर्श जो रूप मतलब है रूप से भिन्न रूप से भिन्न कार्य का हेतुती वो कारण बनता है पकड़ में आ रहे क्या कहना चाहे यानी दोनों कार्य है दोनों कार्य होते हुए भी एक वस्त्र रूपी कार्य दूसरे स्पर्श रूपी कार्य का कारण बनता है ये कहना चाह रहे ये तो ये तो रूपम न स्पर्शमंतरेन तिष्ठति क्योंकि जो रूप है वह बिना स्पर्श के नहीं रह सकता यत्र रूपम तत्र स्पर्शेना भी भाव्यम जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ स्पर्श को होना ही चाहिए तथा उसी प्रकार से गंधोपि गंधोपी रस, का रस गंध भी रस का कारण बनता है या बनती है गंध भी रस का कारण बनती है गंधे न रसो अनुमीयते गंध से रस का अनुमान होता है लोके लोक में पक्व आमरादि फलस जैसे पके हुए आम्र फल में मतलब पके हुए आम्र यानी पके हुए आम में गंध आ रही है तो समझ लेना उसमें रस भी है ऐसा सूत्रार्थ एक कार्य एक कार्य दूसरे कार्य का एक कार्य दूसरे कार्य का ज्ञान कराने में एक कार्य दूसरे कार्य का ज्ञान कराने में एकार्थ अर्थ समवायी हेतु बनता है एकार्थ अर्थ समवायी हेतु बनता है स्पष्ट हो गया कार्यम कार्यांतर एक कार्य भिन्न कार्य का हेतु बनता है वो कौन सा हेतु एक आर्थ समवाई के रूप में ऐसा ठीक इतना ही रखते हैं ओम प्रणाम